सहनोन सह वी कर्वावहै तेजस्विनावी तमस्तु म विषाव शांति शांति शांति योग दर्शन की 23वीं कक्षा योग दर्शन के प्रथम पात समाधि पात के बाईसवें और तेईसवें सूत्र को हमने पिछली कक्षा में देखा था समाधि की प्राप्ति शीघ्र कैसे हो तो तीव्र संवेक वालों को शीघ्र प्राप्ति होती है और उस संवेक में यदि अधिमात्रता हो वो संवेद अधिमात्र हो तो आसन्नतम समाधि की प्राप्ति होती है ये आसन्नतम समाधि की प्राप्ति और किसी उपाय से हो सकती है तो उसके लिए बताया था ईश्वर परिधान से हो सकती है ईश्वर में ही मन को लगाने से ईश्वर पर मन को केंद्रित रख के चलने से ईश्वर के स्मरण पूर्वक सब काम करने से इससे भी समाधि शीघ्र प्राप्त होती है ईश्वर प्रणिधानात्मा उपायों को करते हुए एक व्यक्ति ईश्वर को छोड़ करके चलता है ईश्वर का स्मरण नहीं रखता है लक्ष्य के रूप में ईश्वर है लेकिन कार्यादि करते समय ईश्वर को स्मरण में नहीं रखता है उसका प्रणिधान नहीं रखता है एक वो साधक है एक साधक है इन उपायों को करते हुए साथ में ईश्वर परिधान भी बनाए रखता है ईश्वर का स्मरण अर्थ चिंतन भावना में ईश्वर को बनाए रखता है ये एक विशेष बात हो गई तो ऐसा जब किया जाता है उपायों को करते हुए उपायों को करते हुए जब साथ में ईश्वर परिधान भी जुड़ जाता है तो समाधि आसन्न तम होती है जैसे पीछे था उपायों को रखते हुए उपायों को करते हुए जब संवेग तीव्र हो उसमें भी अधिमात्र तीव्र संवेग हो तो आसन्नतम होती है वहां उपायों को छोड़ा नहीं गया है इसी प्रकार यहां भी उपाय प्रत्यय वाले श्रद्धा वीरिय स्मृति समाधि प्रज्ञा इसी क्रम से वो सबको करते हुए साथ में ईश्वर प्रणिधान भी हो तो आसन्नतम होती है अपेक्षा से शीघ्र होती है यह हमने पीछे देखा था और इसके भाष्य में ईश्वर कैसे आसन्नतम समाधि लगवा देता है तो ईश्वर अभिध्यान मात्र से कृपा करके ऐसे व्यक्ति की शीघ्र समाधि लगाता है ईश्वर की कृपा होती है उसमें ईश्वर उस पर अनुग्रह कर देता है उसको ग्रहण कर लेता है अपनी गोदी में ले लेता है अपने हाथों में थाम लेता है उसकी रक्षा करता है विशेष रूप से ये बात भाष्य के अंदर भी कही गई तो एक तो ये जो ईश्वर प्रणिधान किया जाता है उसमें भी व्यक्ति के कर्म सापेक्ष ईश्वर की कृपा को हमें स्वीकार करना चाहिए कर्मनिरपेक्ष कर्म है नहीं पुण्य है नहीं और केवल प्रार्थना किए जा रहे हैं पुरुषार्थ है नहीं और केवल प्रार्थना किए जा रहे हैं वहां यह लागू नहीं होगा केवल प्रार्थना करता जाए ईश्वर का स्मरण ही बना के रखे बाकी और किसी चीज पे ध्यान नहीं ऐसा नहीं उपाय करेगा यानी पुरुषार्थ करेगा और उसका कर्माशय भी होगा और अब वो प्रार्थना कर रहा है तो ईश्वर उसको शीघ्र ही अनुग्रहित कर देता है ये संगति सामंजस्य अधिक संगत प्रतीत होता है और ईश्वर ऐसे अनुग्रह करता है इस पे कई बार लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं वो कहते हैं कि भाई ईश्वर तो कर्म के अनुसार फल देता है और ईश्वर न्यायकारी है और अगर वो केवल इस प्रार्थना से या तो ईश्वर प्रणिधान से ही हमें कुछ विशेष फल देने लगे तो फिर वो न्यायकारी कहाँ रहेगा तो कोई भी करने लग जाएगा तो इसका एक उत्तर वो है जो अभी मैंने पीछे दिया कि वह कर्म सापेक्ष देता है कर्म को पुरुषार्थ को ध्यान में रख के देता है इसलिए वो अन्यायपूर्वक नहीं कहलाता दूसरा इसका समाधान ये होता है कि ये नियम मान लीजिए कर्म निरपेक्ष भी है कुछ क्षण के लिए कुछ अतिरिक्त दे रहा है वो तो भी ये सबके लिए है किसी एक के लिए नहीं है अगर कोई अपवाद है कोई विशेष स्थिति है कि इस स्थिति में आपको ये विशेष सहयोग मिलेगा और वो विशेष सहयोग सबके लिए अगर हो कि जो जो भी उस स्थिति में पहुंचेगा ऐसा ऐसा होगा तो उसको विशेष सहयोग मिलेगा जब ये सबके लिए होगा तो अब इसको भी अन्याय नहीं कहते पक्षपात नहीं कहते ये सबके लिए है जो भी उस स्थिति में पहुंचेगा उसको सहयोग अतिरिक्त मिल जाएगा इस रूप में भी अन्याय नहीं है और महर्षि के भी वचन अनेक जगह मिलते हैं हमें महर्षि दयानंद के कि किस तरह ये इस तरह का सहयोग परमात्मा के द्वारा होता है प्रार्थना करने पे उसके स्मरण करने पे और परमात्मा कैसे हमें सहयोग करता है ये हमें पता नहीं लगता है सीधे सीधे पता नहीं लगता है एक संभावना के रूप में हम व्यक्त करते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं प्रार्थना से या ईश्वर परिणान से विशेष सहयोग मिलता है तो कहते हैं उदाहरण बताओ इसका अब उदाहरण बताएंगे तो प्रयत्न और कर्माशय वो तो साथ में रहेगा ही किसी का भी जैसे कोई उदाहरण दे तो सामने वाला ये बोल देगा ये तो आपके कर्माशय से हुआ पुरुषार्थ से हुआ इसमें ईश्वर ने क्या किया उसको अलग से बताओ ईश्वर के द्वारा क्या सहयोग किया गया उसको अलग से पहचान बताओ कि ये चीज ईश्वर से हुई अब वो बताया नहीं सकता और कोई घटना कोई बता भी दे कि देखो ये तो पूरा ईश्वर से ही हुआ तो फिर हम उससे पूछते हैं अच्छा आपने क्या क्या किया था तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही व्यक्ति उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ किया है कुछ जान है कर्म है तो फिर उसमें ये बात आती है ये तो आपने किया है इसलिए ऐसा हो रहा है आपने पुरुषार्थ किया तो महर्षि दयानंद भी प्रार्थना से और इससे इन चीजों से कुछ फल तो बताते हैं अलग से अतिरिक्त स्वीकार करते हैं और परमात्मा की सहायता कैसे हो जाती है हमें हम पूरा पूरा जान नहीं सकते हमें जाना हमारे द्वारा जाना नहीं जा सकता महर्षि ने यजुर्वेद के चौथे अध्याय के अट्ठाईसवें मंत्र के भावार्थ में एक पंक्ति दी उदाहरण के रूप में दी लेकिन फिर भी वो उदाहरण दिया जा रहा है तो वो उनका दृष्टिकोण वहां पता लगता ही है वो लिखते हैं सत्य भावे न प्रार्थित हो अयम परमात्मा सत्य भाव से सच्चे मन से सच्ची भावना से प्रार्थना किया गया ये परमात्मा यथतान अथर्मात्र योज्य धर्मे सत्य प्रवर्त थी इनको अधर्म से हटा करके धर्म में शीघ्र ही लगा देता है अधर्म से हटा करके धर्म में शीघ्र ही लगा देता है कौन परमात्मा कैसा परमात्मा सत्य भाव से प्रार्थित किया गया परमात्मा तो जब व्यक्ति सच्चे भाव से प्रार्थना करता है कुछ विशेष प्रार्थना करता है और इसके पहले महर्षि ने जो शब्द लिखे हैं वो ये हैं कि अधर्म से हटने की और धर्म की और पढ़ने की जो सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं विपरीत नहीं कि अधर्म के लिए वो सच्चे भाव से प्रार्थना करने लगे गलत कार्यों के लिए प्रार्थना करने लगे और सच्चा भाव ये माना जाता है कि उस समय बहुत गिड़, गिड़ आए, बहुत आंसू आए बार बार बोले जोर से बोले इसको सच्चे भाव के रूप में प्रस्तुत करते नहीं सच्चा भाव होगा तो आंसू आ जाएंगे व्यक्ति के शब्द लटखड़ा जाएंगे इत्यादि गदगद हो जाएगा वो ऐसा तो इसके साथ में विशेषण यह है कि अधर्म से हटने की और धर्म की तरफ बढ़ने की जो प्रार्थना होती है सच्चे भाव से तब फिर परमात्मा अधर्म से हटा के धर्म की तरफ उनको ले जाता है यह प्रार्थना का फल है पुरुषार्थ उसका चल ही रहा है लेकिन प्रार्थना भी है क्योंकि हम बहुत बार अनुभव करते ही कि प्रार्थना कर ना की भी आवश्यकता हमें होती है कर्म करते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं वहां सफलता नहीं मिल रही है हमारे को अपनी तरफ से हमने खूब हाथ पैर मार लिए एडी चोटी का जोड़ लगा लिया लेकिन हो नहीं पा रहा है अब उस समय में पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना निकलती है उस प्रार्थना का सहयोग हमें प्राप्त होता है ये मैं स्वीकार करती हूँ एक और जगह पे यजुर्वेद अध्याय छत्तीस मंत्र चार अध्याय 36 मंत्र चार यजुर्वेद में कया नश्चित्र आभुव दूती सदावृत है सखा कया सचिष्ठ यावृता इस मंत्र के भाव में मश्य लिखते हैं हम यह यथार्थ रूप से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमें प्रेरित करता है हम यह यथार्थ रूप से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमें प्रेरित कर देता है कैसे प्रेरित कर देता है हम यथार्थ तो रूप में नहीं जान सकते हम एक थोड़ी परिकल्पना करते हैं एक संभावना करते हैं लेकिन कब कैसे परमात्मा प्रेरित करते हैं हमारे को हम नहीं जानते हमें तो यही निश्चय नहीं हो पाता है सामान्य रूप से कि ये मेरे अंदर की स्वयं की प्रेरणा है या परमात्मा की प्रेरणा है अनेक बार अपनी प्रेरणा को ही अपने विचारों को हम भगवान की प्रेरणा मान लेते हैं कि ये तो भगवान की आइए अंतर मन से आइए अंदर से आइए यानी परमात्मा की और कई बार परमात्मा की तरफ से भी आ रही हो तो हमें यू लगेगा कि जैसे हमारी है ये तो हमारे अंदर से आई है मेरी है तो हम ये पूरी तरह से नहीं जान सकते कि परमात्मा हमें किस तरह से प्रेरित करता है जिसकी सहायता से ही हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को उसकी सहायता के बिना सिद्ध नहीं कर सकते वो प्रेरणा भी उसकी साथ में रहती तो इसी तरह से यहां जो ईश्वर के अनुग्रह की बात लिखी है कि भक्ति विशेष से आवर्तित ईश्वर उसको अनुग्रहित कर लेता है सत्य है बिल्कुल उसी समय तत्क्षण अभिध्यान मात्र से उसको आसन्नतम समाधि लाभ हो जाता है तो इस साधना को करते हुए उपाय उपायों को करते हुए ईश्वर परणिधान भी बनाए रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि जब वो स्थिति आएगी परमात्मा की कृपा एकदम से घटित हो जाएगी और शीघ्रता से हम कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे उतनी शीघ्रता से हम सोचते होंगे कि अब इतने साल हो गए नहीं और अभी भी स्थिति नहीं लग रही है नहीं हो पाएगा न जाने कब होगा इस जन्म में भी होगा नहीं होगा आगे कभी होगा लेकिन हम चल रहे हैं ईश्वर परिधान बना हुआ है तो वो कभी भी घटित हो जाए अचानक एकदम हो जाएगा जब वो हमारी पात्रता योग्यता बनेगी तो एकदम से वो चीजें घटित हो जाएंगी हमें भी आश्चर्य होगा कि कैसे ये सब हो रहा है कैसे इतनी अच्छी अच्छी स्थितियां आती चली जा रही हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो पिछले पाठ में से इनको पूछना हो तो कुछ ईश्वर से बस उसी तरह वो इतना सहज है उसके लिए इतना सर्वशक्तिमान है और वो सर्व व्यापक है उसके लिए चित्त की स्थितियों को सतुर स्तंभ को अनुकूल बनाना कुछ भी काम नहीं तो ये बस सरलता को बताने के लिए तत्काल होता है ये बताने के लिए इस तरह का प्रयोग है बस सोचा और हुआ जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी हम कह सकते हैं कि इनके पास इतना धन है इतने सेवक हैं कि बस इनको तो इच्छा करने की दे रहे इच्छा की और काम हुआ ऐसा कथन होता है ये अतिशोक्ति में कथन होता है उसका यह मतलब नहीं होता कि जैसी इच्छा की और उसी समय हो गया और हम तर्क करने लगे वहां पर तो भाई इच्छा करते ही कैसे हो गया भाई आप इच्छा की है तो आपको बोलना तो होगा दूसरे को दूसरा सुनेगा तो सही और सुनने के बाद में वो करेगा विचारेगा तो थोड़ा तो समय लगेगा तो एकदम से ऐसे थोड़ा ना हो सकता एकदम से ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि इच्छा की और एकदम हो जाए इसलिए यह कथन ठीक नहीं है ऐसा कुछ लोग कह सकते लेकिन इस मुहावरे का क्या मतलब है इस कथन का कि बस इच्छा की और बहुत शीघ्रता से हो जाते हैं इच्छा की और काम हुआ ये गया और वो आया झटपट बिल्कुल तो जहां सौकर्य होता है वहां हम इस तरह के बात को करते हैं ईश्वर की दृष्टि से तो अति सौकर्य है अत्यंत सौकर्य है बहुत अल्प समय का है इसलिए वहां तो कुछ काल की भी देर नहीं है और उसकी सामर्थ्य भी बहुत अधिक है उसको खुद को ही करना है क्या लेकिन फिर भी अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो जैसे उसने सोचा और हुआ उसमें कितना भी है लेकिन एक क्षण तो हम मानेंगे कुछ तो कुछ काल और कारण कार्य संबंध मानेंगे उसने इस संकल्प किया और वो हुआ लेकिन वो अति शीघ्रता से बस सोचा और हुआ सोचा और हुआ आत्मा सोचता है तो फिर मन पता फिर में गति उसी तरीके से का ईश्वर ही ईश्वर की व्यवस्था से होता है और ईश्वरी को करना चाहिए केवल सोचने मात्र से अब आप दूसरे ढंग से देखना चाहें तो उसमें कि जैसे कि ये चित्त आदि हैं हमारी इच्छा के अनुरूप वो भी सन्निधि मात्र से उपकार करते रहते हैं उस दृष्टि से देखना चाहें तो कि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जैसे ईश्वर का संकल्प हुआ वैसा हो जाता है या एकदम प्रयत्न कितना भी हो वो उसी समय हो जाता है प्रयत्न मान सकते हैं ईश्वर का कोई दोष नहीं है उसके अंदर ये सृष्टि की रचना करता है तो प्रयत्न तो है ही ईश्वर का करता है मतलब हो जाता है उसी समय होना उसका है ये विकल्प ही प्रतीत हो रहा है क्योंकि आप इसकी अवतरणी का देखिए इसमें क्या है कि तस्मा देव आसन्नतमा समाधिर भवती अथवा भवती अन्योपी कश्चित उपाय न वाई ये तो एकदम स्पष्ट है विकल्प में कहा जा रहा है और भी ये उपाय है एक दूसरा उपाय बताया जा रहा है तो ये विकल्प में ही हमने समझना चाहिए समुच्चय में नहीं ये कारण क्या है कि उनको आशंका ये बनती है जो ये कहते हैं कि भाई समुच्चय में तो इसका मतलब है कि पिछले वाले में ईश्वर पर निधान रहा ही नहीं वो इतने ईश्वर भक्त हैं कि ईश्वर को छूटता हुआ देख नहीं सकते ठीक है यूं कह दे कि ये तो विकल्प है तो फिर तो इसका मतलब है पहले नहीं है ये ये निकल कर करके आएगा मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि वो नहीं है का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है यम नियमा में नियमों में तो है ही ना वहां पर यह विशेष रूप से कहा जा रहा है विशेष रूप से आवर्तित है ये बहुत ज्यादा किया गया ये इसलिए उससे इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए वहां है ईश्वर परिधान है और अगर कोई ये भी माने कि वहां ईश्वर परिधान नहीं है तो भी अभ्युपगम से बोल रहा हूं वैसे तो रहेगा वहां भी रहेगा लेकिन अगर अभ्युपगम से माने कि नहीं भी रहेगा तो उसका वो दूसरा उत्तर है जो मैंने आपके सामने पहले भी रखा था कि वो करते करते ऐसी योग्यता तक पहुंच जाएगा वो भी ईश्वर के अनुरूप चल रहा है भले ईश्वर को नहीं मान रहा है, अब उसके कर्म के अनुसार योग्यता के अनुसार ईश्वर फल देगा वो ऐसे स्थान पर उत्पन्न होगा ऐसे परिवार में ऐसे परिवेश में ऐसी स्थितियां उसको मिलेंगी जहां ईश्वर बहुत शीघ्रता से उसके साथ जुड़ जाएगा और वह कमी कैसे भी पूरी हो जाएगी आगे कर लेगा और बहुत शीघ्रता से ईश्वर पर होगा इसका क्योंकि उसकी पवित्रता बहुत अधिक है उसने अपने आप को बहुत शुद्ध कर लिया है अब दूसरे व्यक्ति ईश्वर को जानते मानते विचारते स्वीकार करते हुए भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि अभी वो अपवित्र हैं गलत कार्य करते रहते हैं कुसंस्कार हैं उसने संस्कारों को हटा लिया है कर्म अच्छे कर रहा है तो अब ईश्वर का जैसे ही आएगा वो एकदम से उसके लिए प्रभावित हो जाएगा बहुत शीघ्र उसका लाभ उठा लेगा एकदम से हो जाएगा उसको तो उस दृष्टि से कोई इसमें आपत्ति नहीं लगती है आशंका नहीं करनी चाहिए विकल्प के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं संवेग और ईश्वर परिधान इनके बीच में विकल्प देख रहे हैं हम उपायों के बीच में विकल्प नहीं देख रहे उपाय तो अपनी जगह है उपाय अपनी जगह है हाँ थोड़े अंश में आप इतना ले सकते हैं कि संवेग होता है तो उपायों को हम अच्छा करने लग जाएंगे शीघ्र करने लग तीव्रता आ जाती है उपाय अपनी जगह होते हुए भी जब संवेग हो जाता है तो उपायों को अच्छा करता है तो संवेग का प्रभाव उपायों पर पड़ता है एक कम संवेद से करेगा तो उपाय करते हुए भी वो उतना नहीं करेगा ऐसा ही ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर प्रणिधान से उपायों पर प्रभाव पड़ता है एकदम से प्रभाव आ जाएगा अंतर आ जाता है तीव्रता हो जाती है और ईश्वर परिधान नहीं होगा या कम होगा तो वहां कम रहेगी देखिए उसको प्रभावित करते हैं उन उपायों के साथ में ये जुड़ते हैं ये उसको भी प्रभावित करते हैं और इस तरह वो व्यक्ति शीघ्र चला जाता है और आसन या आसन्नतम उसकी समाधि की प्राप्ति हो जाती है कुछ तो तो संवेद का एक तो इच्छा के रूप में हम ले सकते हैं इच्छा और उपायों को करने में तीव्रता शीघ्रता का कार्य की समाप्ति में शीघ्रता का भाव कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए इसमें वैसे बहुत सारे अर्थ भी किए जाते हैं कुछ लोग इसका अर्थ वैराग्य भी करते हैं वो परोक्ष रूप से ले लें कोई मुमुक्ष करता है तो संवेद एक भावनात्मक स्थिति है अंदर की और उसको हम इच्छा शब्द से अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वैराग्य भी लाभदायक है वैराग्य के बिना तो ये सब होता नहीं है हम पीछे देख के आ ही रहे हैं अपर वैराग्य और पर वैराग्य की बात आई है और वो उपायों के अंतर्गत ही है एक तरह से वो उपायों के अंतर्गत ही आ गया है तो उसको अलग से लेने की संभावना नहीं उसको ले भी ले कोई तो भाई वैराग्य अधिक होगा तो शीघ्र समाधि लगेगी ये वचन तो ठीक है अब यूं तो वहां हम उपायों में जो श्रद्धा वीर्य स्मृति बता रखे हैं। उसमें हम किसी एक को ले लें कि श्रद्धा अधिक होगी तो शीघ्रता से प्राप्त होगी कौन मना करेगा ठीक है बात तो इसका यह मतलब नहीं कि हम संवेक का मतलब श्रद्धा ले लें श्रद्धा वहां बताई जा चुकी है इसी तरह से वीर्य स्मृति विवेक प्रज्ञा उन सबके अधिक होने से कह दें इसको संवेक कह दें इनके अधिक होने से समाधि शीघ्र होगी तो होगी वो तो उपायों की ही न्यूनता नियुन न्यूनाधिकता से शीघ्रता आ रही है तो उपायों भी तो मृदु मध्य और अधिमात्र होते हैं तो उनको उपायों में ले लेंगे उपायों से भिन्न कोई चीज हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं तो उसमें उपायों के अनुष्ठान में जो शीघ्रता होती है हमारे मन में एक उत्कंठा होती है इच्छा होती है उसको ले सकते हैं तथा मतलब यहां पर जैसे तीव्र संवेग है अब तीव्र संवेग की अपेक्षा से तीव्र संवेग की आसन्न तो बताई दी है अब उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्र है तो यहां जो मृदु है वो तो पिछला वाला तीव्र संवेग में जो आसन्न है वही है ठीक है उससे विशेषता अलग से नहीं आएगी लेकिन सामान्य रूप से कहा कि तीव्र संवेगों की आसन्ना होती है अब तीव्र संवेदों में भी विशेषता हो जाती है तो एक मृदु होगा तो आसन है और मध्य में आसन तर और तम आगे उतने अंश में यहाँ पर घटेगा यानी मृदु वाले में आप उस तरह से सीधे नहीं घटा सकते यहाँ पर ठीक तो है तो के के तो ऐसे हुँ? हम साधक के लिए के को को लगता है कि तो जब इच्छा तो पूरी नहीं होती लेकिन ले तो नहीं, नहीं इसमें कर्तृत्व तो वाक्य रचना में ऐसा नहीं है ईश्वर स्तम अनुगृणाती अभ्यध्यान मात्रा इसमें अनुग्रह है ईश्वर का है और ईश्वर के कर्तृत्व के साथ ही अभिध्यान जोड़ना चाहिए वाक्य रचना की दृष्टि से कि क्यों आसन्नतम होती है समाधि लाभ आसन्नतम क्यों है समाधि का फल और समाधि की प्राप्ति आसन्नतम क्यों हो रही है इसमें क्या कारण है तो ईश्वर परिधान तो इसने बता ही दिया है ईश्वर परिधान से आवर्तित जो ईश्वर है वह है। तो साधक के द्वारा जो किया जा रहा है वो भाग तो शुरू में बता दिया ईश्वर परिधान भक्ति विशेषात आवर्तित है तो साधक को जो करना है वो तो ईश्वर प्रणिधान करना है वो अभिध्यान मात्र नहीं है वो तो प्रणिधान है उसका कर्तृत्व तो उसका अंश वहां पर आ चुका है ईश्वर के साथ जोड़ना अधिक संगत है बोलिए माइक को थोड़ा दूर रखिए देखिए एक तो आपने कहा कि भाव प्रत्यय वालों का चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है उस प्रकृति में लीन होने का मतलब आपका है जैसे कि कोई दीपक हो और उसको पीस करके मिट्टी में मिला दें। दीपक का अस्तित्व ही नहीं रहे ऐसे ही चित्त भी सत्वरस्तम से मिलके बनाए वो विघटित होकर के और सत्वरस्तम में मिल जाए ऐसी आपकी परिकल्पना है विलीन होने की उसमें स्पष्टता नहीं है आपको अभी तो ऐसा अर्थ नहीं लेना है उसको वो उस चित्त उपाय प्रत्यय तो ठीक है उसका तो उत्तर में आगे देता हूं भव प्रत्यय में विधेय में चित्त बना रहता है उसका और प्रकृति लय में वहां एक संभावना लोक करते हैं लेकिन साधिकार चित्त उसका अभी भी है वो वापस लौट करके आता है अभी उससे पृथक हो गया है ये कह सकते हैं जैसे कि गाड़ी चल रही है और उसका गेयर हो हम उसको क्लच को दबा देते हैं तो गेयर से वो हट जाती है गाड़ी वो एकदम खुली चलने लग जाती है जो उसका है रहता है लेकिन अलग हो जाता है फिर छोड़ देते हैं तो फिर वहां पर जुड़ जाता है वो उसके अनुसार चलता है तो जब तक अधिकार के कारण वो दुबारे नहीं आ जाता है तो चित्त का अस्तित्व तो वहां भी माना जा रहा है और कुछ लोग जो कहते हो कि भाई चित्त भी प्रकृति में विलीन हो जाता है आत्मा बिल्कुल अकेला हो जाता है तो ठीक है वो एक इस तरह की भी व्याख्या है उसके आधार पर आपका प्रश्न मान के चल रहा हूं मैं तो संप्रज्ञात समाधि में चित्त विलीन हो जाता है ये आप साथ में कह रही हैं। उसमें भी विलीन नहीं होता है असंप्रज्ञात में भी विलीन नहीं होता है अभी तक कहीं नहीं आया किस चित्त में वृत्तियां नहीं होती ये बात ठीक है आप शब्द प्रयोग कर रही हैं विलीन होने का तो प्रश्न करने से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि विलीन शब्द बोलते हुए मेरा क्या मतलब है नहीं तो भ्रांति रहेगी हम क्या बोल रहे हैं किस शब्द को बोल रहे हैं और क्या प्रश्न कर रहे हैं उसकी स्पष्टता होनी चाहिए पहले नहीं तो उसको स्पष्ट करें नहीं तो आप कुछ बोल रहे हैं मैं कुछ और उत्तर दूंगा फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आया ये फिर प्रश्न को बोलेंगे तो पहले अपना प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए कि विलीन का मतलब क्या है अब असंप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में आप विलीन का तात्पर्य समझ रही हैं कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना यानी चित्त का विलीन होना तो यह ऐसा नहीं है चित्त की वृत्तियों के रुकने को चित्त का विलीन होना नहीं कहा जाता है चित्त है संस्कार शेष स्पष्ट आया हुआ है ही चित्त के अप्रतिष्ठ धर्म है ही चित्त के वो कार्य भी चल ही रहे हैं चित्त के कार्य सारे नहीं रुक जाते ये भी कथन ठीक नहीं है ये इन बातों को मैं वैसे वृत्ति को बताते समय मैंने कई बार इन बातों को स्पष्ट किया अब वो और जगह भी बहुत कुछ सुनते रहते हैं तो ये होता है कि चित्त की वृत्तियों वृत्तियां रुक जाती हैं नहीं, चित्त रुक जाता है इस तरह से कथन होते रहते हैं स्थूल कथन और हम भी वही समझ लेते हैं तो एकदम स्पष्ट समझना चाहिए इसमें चित्त की वृत्तियां ही चित्त का कार्य नहीं है और भी कार्य होते हैं आगे बताया शास्त्रकार ने स्वयं बताया जब ये समझते हैं कि चित्त की वृत्तियां यानी वही सब कुछ है और जब सोचते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो हम ये तत्काल निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि चित्त बस अब काम करना बंद कर दिया चित्त कुछ भी नहीं होगा चित्त ऐसा नहीं है तो असंप्रजात समाधि में भी चित्त की वृत्तियां ही रुकती है चित्त विलीन नहीं होता है चित्त के विलीन होने का मतलब है चित्त का प्रकृति में विलीन हो जाना सत्वर स्तंभ में किसी कार्य द्रव्य का अपने कारण रूप में पहुंच जाना इसको कहते हैं विलीन होना जैसे कि मिट्टी का कोई बर्तन सिकोरा या कुछ भी, कुछ भी है उसको पीस करके हमने फिर मिट्टी में डाल दिया अब कहेंगे कि मिट्टी में विलीन हो गया जैसे हमारा शरीर बोले पंच तत्व में विलीन हो गया अभी शरीर अलग है लेकिन जब या तो उस वो खंड खंड हो करके, जल करके या वैसे गल करके मिट्टी में मिल जाता है जमीन में मिल जाता है तो क्या पंचतत्व में विलीन हो गया वो दिखता नहीं है फिर अपने रूप में नमक है उसको पानी में डाला अभी पानी में उसकी डली दिख रही है तब तो उसको विलीन होना नहीं बोलते घुलना नहीं बोलते अब उसको घोल दिया वो अब दिख नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि विलीन हो गया ठीक है तो असंप्रजात समाधि में चित्त विलीन नहीं होता है और भव प्रत्यय में होता ही नहीं होता है वो एक विचारणीय है अभी उसमें मतभिन्नता है समापत्ति आता तो है समापत्ति समापत्ति हो रही है संप्रजात समाधि अभी समापत्ति आगे विषय आएगा उसको पढ़ने के बाद में फिर प्रश्न बचे तो जब देखिए ठीक करते और करते जो होती तो और निर्गुण उपासना और उपासना उपासना उपासना उपासना से आपका क्या तात्पर्य है उपासना से तात्पर्य के विषय को लेकर प्रकृति के विषय को लेकर प्रकृति के विषय को लेकर प्रकृति का अभाव ईश्वर में माना ऐसा करके वो क्या कर रहा है चिंतन कर रहा है नहीं साक्षात्कार होगा तो ठीक है समाधि मानेंगे हम उसको अगर चिंतन कर रहे हैं आपके उपासना का मतलब है कि सगुण उपासना निर्गुण उपासना कि ये गुण परमात्मा में है ऐसा सोचते हुए जब हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं स्मरण करते हैं और ये गुण ईश्वर में नहीं है ऐसा करके जब हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं तो वो निर्गुण कहलाएगा निर्गुण स्तुति और सगुण स्तुति कहलाएगी जैसे कि हमने ईश्वर को कहा सोचा विचारा ये निराकार है अब निराकार है ये निर्गुण स्तुति है कि हम आकार का परमात्मा में निषेध कर रहे हैं ये निर्गुण हो गया दया ये दया का भाव उसमें है दया करता है ये सगुण हो गया वैसा है अजन्मा वो जन्म नहीं लेता ये निर्गुण हो गया अनंत अंत वाला नहीं है निषेधपूर्वक कथा अनंत ये अनगुण हो गया तो इस रूप में अगर हम स्तुति कर रहे हैं तो ये तो समाधि की स्थिति नहीं है ये ध्यान की स्थिति है आप इसको उपासना कह सकते हैं संध्या कह सकते हैं हम उसका प्रभु का स्मरण कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान में आएगा यह समाधि में नहीं आएगा समाधि में तो साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार में जो वस्तु जैसी है वैसा वहां पर बोध होता जैसे धर्म है जो धर्म नहीं है वो दोनों सामान्य विशेष धर्म और जो नहीं है वो भी पृथकत्व दूसरों से भिन्नता कि जड़ वस्तु ऐसी होती है ये ऐसा है तो वो सब चीजें हो सकती हैं वहां पर उसमें कोई सगुण निर्गुण की कोई भेद की बात नहीं है दोनों स्थितियां बन सकती हैं साक्षात्कार दोनों के अंदर दोनों। हाँ साक्षात्कार भव प्रत्यय के अंदर तो हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि वहां ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है वो कैवल्य के समान अनुभव कर रहा है ईश्वर का आनंद मिल रहा है जो भी स्थिति है दुखों से रहित स्थिति है बंधन से रहित है वो ठीक है तो यहां सीधे सीधे कहीं भी अभी तक तो इन दोनों में ही नहीं कहा गया कि उसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता लेकिन हम लोग जैसा स्वीकार करते हैं वो ये कि उपाय प्रत्यय वाले को ईश्वर का साक्षात्कार होगा असम समाधि में वो योगी है और जो विदेह हैं और प्रकृति लय हैं भाव प्रत्यय वाले हैं ये तो देव हैं ये योगी नहीं है और इनकी वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो मुक्ति जैसा अनुभव करते जैसे सुषुक्ति में हम भी मुक्ति जैसा अनुभव करते सभी कोई भी प्राणी मनुष्य और मनुष्यतर प्राणी भी सुषुप्ति में मुक्ति जैसा ही अनुभव करते हैं समाधि सुशुक्ति मोक्षे ब्रमरूपता ब्रमर रूपता जैसा अनुभव करते हैं कुछ भी नहीं है वहां पर जैसे बंधनों से छूट गए लेकिन बंधन तो है हमारे अभी भी हमें वहां बोध नहीं होता है ऐसे ही ये भी कुछ स्थिति विशेष में बहुत लंबे समय तक कुछ रहते हैं कोई स्थितियां हैं ऐसी उसकी तरफ संकेत मिलता है तो उसको असंप्रज्ञात है यानी तो उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है ये नियम ऐसा कुछ यहां पता नहीं लगता है कि वो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों में हो संभावना जो है वो उपाय प्रत्यय वालों में है वहां फिर भी ले सकते हैं भव प्रत्यय वालों के अंदर तो ऐसी संभावना नहीं लग रही है ठीक है आगे देखिए तो तेबीसवें सूत्र में जब इन्होंने समाधि को शीघ्र प्राप्ति का बताया ईश्वर प्रणीतानाथ वाह प्रणिधान को तो इन्होंने पिछले उसमें बताया अब ईश्वर शब्द भी आ गया तो प्रश्न है कि ये ईश्वर क्या है अब ईश्वर से किसे ग्रहण कर रहे हैं ईश्वर से क्या तात्पर्य है यहां पर तो चौबीसवें सूत्र की भूमिका में लिखा अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को एम ईश्वरों इति प्रधान और पुरुष से भिन्न प्रधान का मतलब है प्रकृति जड़ तत्व मूल प्रकृति और पुरुष का मतलब है आत्मा जीव आत्मा इन दोनों से भिन्न ये तीसरा ईश्वर कौन है अब एकदम स्पष्ट वाक्य से है ये तीन चीजों को स्पष्ट सत्ता मान रहे हैं त्रैतवाद एकदम स्पष्ट है वो अद्वैत नहीं है यहां पर तो अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वरों नामा इस भूमिका को लेते हुए अब ईश्वर का स्वरूप बताने कि हम किस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर कौन सा है तो सूत्र बनाया क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर ईश्वर क्या है तो पुरुष विशेष एक विशेष प्रकार का पुरुष है पुरुष तो आजीवात्मा भी है उससे यह भिन्न है यह विशेष पुरुष है पुरुष यानी चेतन तो जीवात्मा जैसे चेतन है उससे भिन्न प्रकार का यह चेतन है वो तो कैसा भिन्न क्या भिन्नता है उसी को इन्होंने सूत्र के प्रारंभिक भाग में बताया तो क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चार चीजों से चार बातों से जो अपरामृष्ट है यानी अछूता है रहित है बिल्कुल अछूता है वो पुरुष विशेष जो सामान्य पुरुष है यानी जीवात्माएं हैं वो तो क्लेश कर्म विपाक और आशय से युक्त तो हो जाते हैं अछूते नहीं है परामृष्ट हो जाते हैं युक्त तो हो जाते हैं लेकिन ये पुरुष विशेष वो है जो इनसे रहित है इन चारों से रहित है न उसमें क्लेश है न कर्म है ना विपाक है ना आशय उस पुरुष विशेष की बात की जा रही है क्लेश का मतलब क्या है तो जो अविद्यादी क्लेश होते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश इनका पारिभाषिक शब्द है योग दर्शन का और वो आगे बताएंगे क्लेशों को पांचों के नाम बताएंगे उन क्लेशों से जो रहित है परमात्मा में अविद्या नहीं रह सकती और राग और द्वेष और ये सब नहीं रह सकते और अभिनिवेश भी नहीं रहेगा अभिनिवेश होता है मृत्यु का भय और परमात्मा को मृत्यु का भय भी नहीं रहता परमात्मा नित्य है नष्ट नहीं होता है तो जीव पुरुष भी है वो भी नित्य है वो भी नष्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी उसमें अविनिवेश क्लेश होता है क्योंकि वो शरीर धारण करता है वो शरीर से छूट जाना इस शरीर से छूट जाना यही मृत्यु कहलाती है स्वयं में तो है ही वो और इसी का उसको भय लगता है कष्ट होता है तो इससे क्या पता लगा हमारे साथ में कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता जो शरीर धारण करेगा तो शरीर छूटेगा भी शरीर से रहित है वो कायम है वेद मंत्र भी कहते हैं तो उसमें अभिनिवेश क्लेश नहीं है वो शरीर धारण नहीं करता ईश्वर के नाम पे जो अवतार की कल्पना है ईश्वर शरीर में आ जाता है विभिन्न महापुरुषों को ईश्वर का अवतार कहा जाता है और स्वयं ईश्वर वहां पर आ गया ईश्वर तो वैसे ही सर्वव्यापक है और उसको अपना काम करने के लिए शरीर में आने की गर्भ में आने की बंधन में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है वो अपने काम वैसे ही कर सकता है तो इससे भी पता लगता है कि वो क्लेशों से रहित है अभिनिवेश क्लेश भी उसमें नहीं है और नहीं उसमें राग और द्वेश है कि हम ईश्वर के प्रति ये भाव रखें कि मैं ईश्वर की खूब पूजा पाठ करूंगा तो मेरे को खूब मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा हमारी स्तुतियों से और वो हमारे को कुछ विशेष दे देगा बिना उसके भी बिना कर्म के भी ऐसा तो वही कर सकता है जो राग से युक्त हो परमात्मा ऐसा नहीं करता राग से युक्त तो नहीं है और परमात्मा को नहीं मानेंगे तो परमात्मा हमारे को भयंकर दंड देगा केवल ईश्वर को ना मानने से ईश्वर को ना मानने से जो हानियां होती हैं वो एक अलग चीज है लेकिन ईश्वर हमें दंड देगा हमारे से नाराज हो जाएगा क्रुद्ध हो जाएगा द्वेश करेगा ऐसा उसमें होता ही नहीं है कर्मानुसार वो दंड अवश्य देगा अगर हमने अन्य प्राणियों को हानि दी है दुख दिया है तो वो दंड तो देगा उतना तो काम है ही उसका वो तो करेगा लेकिन उस परमात्मा के प्रति कुछ हम करें और वो हमारे से द्वेष कर बैठे वो नहीं करेगा राग और द्वेष से रहित है अविद्या ज्ञान से वो रहित है तो परमात्मा जो कि क्लेशों से अछूता है क्लेशों से अछूता है अपराष्ट और इसके विपरीत जो जीवात्माएं हैं वो क्लेशों से युक्त होती रहती है अविद्या आदि से हम ग्रस्त होते हैं प्रभावित होते रहते हैं हमारा आप सबका प्रत्यक्ष है औरों में भी हम देखते हैं इस बात को अब परमात्मा सर्वव्यापक है वो सर्वव्यापक है वो हमारे अंदर भी है और हमारे अंदर अविद्या आदि क्लेश भी है तो किसी के मन में ये आशंका हो कि भाई परमात्मा जब अविद्या आदि से युक्त जीवात्माओं में रह रहा है तो वो भी इनसे युक्त तो होगा जहां अविद्या आदि क्लेश है अविद्यास्मिता राग द्वेश आदि वहां पर तो वो भी है चित्त में है आत्मा में है तो वो भी उससे युक्त हो जाएगा उससे भी अपरा है अछूता है वहां रहते हुए भी उससे कोई प्रभावित नहीं होता कुछ भी प्रभाव उसमें नहीं पड़ता वो राग द्वेष से युक्त नहीं होता हम भले ही राग द्वेष से युक्त हों और हमारे में वह परमात्मा है फिर भी वो तो अछूता है ये वो पुरुष विशेष है तो क्लेशों से रहित दूसरा है कर्म वो कर्मों से भी रहित है कैसे कर्म तो सकाम कर्मों से रहित है जैसे हम जीवात्माएं सकाम कर्म कर लेते हैं अधर्म कर्म, कर्म कर लेते हैं सकाम पुण्य कर्म करते हैं और फिर हम निष्काम कर्म भी करते हैं तो परमात्मा सकाम कर्मों से रहित है, अधर्म नहीं करता और सकाम पुण्य कर्म भी नहीं करता क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं हाँ ईश्वर को हम सृष्टि का कर्ता कहते हैं पालन कहते हैं संहारक कहते हैं तो कर्तृत्व तो आता है वहां पर लेकिन वो कर्तृत्व अलग है परमात्मा में कर्तृत्व आ रहा है तो परमात्मा में क्रियाएं हो रही हैं कर्म हो रहे हैं तो वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है जो सर्वव्यापक है उसमें देशांतर गमन क्रिया तो हो नहीं सकती घटी नहीं सकती वो तो है ही नहीं अब उसके बिना भी जो परमात्मा कार्य करता है जैसे पिछले ही सूत्र में आया कि ईश्वर स्तंभ अनुग्रह करता है तो अनुग्रहणाति अनुग्रह करना भी एक क्रिया हो गई कर्म हो गया तो यहां तो परमात्मा को कर्म से अछूता कहा जा रहा है ये कैसे तो उसका मतलब यही होता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता वो संसार की सृष्टि रचना आदि तो करता है लेकिन कर्म मतलब जो मनुष्य जीवात्मा जैसे कर्म करता है वैसे कर्म नहीं करता है वो उस तरह से शरीर आदि में आकर के जो कर्म होते हैं वो उसको नहीं करता है इनसे अच्छुता है दूसरी दृष्टि से हम यू कहें कि सब्ज के क्रियाएं हो रही है हर प्राणी कुछ ना कुछ कर रहा है विशेष रूप से मनुष्य कर रहे हैं सामान्य कर्म तो अन्य प्राणियों में भी हो रहे हैं जड़ व जगत में भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब गतिशील हैं, तो परमात्मा इन सब में है तो परमात्मा में भी क्रियाएं हो रही हैं इस दृष्टि से देखेंगे तो चूंकि अन्य वस्तुओं में क्रियाएं हो रही हैं और वो वस्तुएं परमात्मा में है ऐसे हम कह दें तो कहे ठीक है क्रिया हो रही है एक कोई भवन है फैक्ट्री का है उसमें बहुत सारे यंत्र लगे हैं और वो चल रहे हैं क्रिया हो रही है तो वो भवन क्रिया वाला है या नहीं है विचारने की बात है कि भवन क्रिया वाला है या नहीं है भाई भवन में वैसी क्रियाएं नहीं हो रही हैं जैसे उसमें स्थिति यंत्रों की हो रही है कपड़े बन रहे हैं और कुछ सामान बन रहा है मशीनें चल रही हैं घूम रही हैं खटपट हो रही है तो वो क्रियाएं तो उसमें नहीं है भवन के अंदर लेकिन हम दूसरी दृष्टि से अगर कहना चाहे बाहर से कहें भाई फैक्ट्री चल रही है भी चल रही है तो रोशनी हो रही है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आवाज आ रही है कुछ गतियां हो रही है तुम कह रहे कि ये ये भवन तो अभी क्रिया वाला है और दूसरा सुप्त तो पड़ा हो बिल्कुल वहां कोई कार्य नहीं हो रही हो गतिविधि नहीं हो तो बोले ये हॉल बिना क्रिया वाला है बंद है इसमें क्रियाएं हो रही हैं ये सक्रिय है वो निष्क्रिय है ऐसा हम कथन करेंगे तो गौण कथन होते हैं लेकिन वास्तव में भवन में अपने आप में तो कोई क्रिया नहीं हो रही है उस भवन में स्थित यंत्रों में जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं का अधिकरण वो यंत्र है वो यंत्र फिर इस भवन के अंदर है ऐसे ही परमात्मा के अंदर सब जीव जंतु और जड़ जगत है उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं वो उन जीव जंतुओं में जड़ वस्तुओं में हो रही हैं। और वो वस्तुएं परमात्मा के अंदर है परमात्मा उनके अंदर है इसलिए कौन रूप से कह सकते हैं कि परमात्मा में सारी क्रियाएं हो रही है लेकिन वह क्रियाएं परमात्मा के अंदर स्वतः अपने आप में नहीं हो रही और जिन कर्मों से कर्माशय बनता है जिन कर्मों से कर्माशय बनता है यहां उन कर्मों की बात है जिन कर्मों को करने से बंधन की प्राप्ति होती है शरीर की प्राप्ति होती है अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं उन कर्मों का निषेध किया जा रहा है, तो क्लेशों से रहित है अछूता है कर्म से भी अछूते हैं विपाक से भी अछूता है विपाक मतलब कर्मों का फल अगर वैसे ही कह देते कि भाई परमात्मा कर्मों से रहित है जब कर्म ही नहीं है तो फल तो होंगे ही नहीं उसको कहने की जरूरत ही नहीं है तो कर्मों के परमात्मा के अपने कर्म है सृष्टि की रचना आदि और न्याय व्यवस्था कर्म फल देना आदि वो कर्म होते हुए भी उसका कोई फल उसको नहीं होता है विपाक नहीं होता है निष्काम भाव से कर रहा है उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है तो जैसे हम अच्छे बुरे कर्मों को करके फल को प्राप्त करते हैं ऐसे परमात्मा प्राप्त नहीं करता तो क्लेश कर्म विपाक इन से वो अछूता है अब इसके बाद एक शब्द और दिया आशय आशय का मतलब है कि जो संस्कार पढ़ते हैं वासना पढ़ती है उससे भी वो रहते जैसे कोई सामान्य व्यक्ति क्लेश से युक्त होता है तो संस्कार पढ़ते हैं कर्म करता है तो संस्कार पढ़ते हैं विपाक होता है फल भोगता है तो उसका वासना रूप संस्कार पड़ता है तो परमात्मा में चूंकि क्लेश कर्म विपाक है ही नहीं ये तो इनसे संबंधित वासनाएं भी उसके अंदर नहीं है आशय का मतलब है वासना इनसे अछूता जो है ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर यहां पर कहा गया इसी बात को भाष्यकार ने समझाया है देखिए तो कहते हैं क्लेश क्या है अविद्याद है क्लेशा अविद्या आदि पांच क्लेश बताए हैं कर्म क्या है तो कुशला कुशला नी कर्माणी कुशल और अकुशल अच्छे और बुरे वो सारे कर्म आ गए वो परमात्मा में नहीं है तत्फलम विपाकः विपाक का मतलब है उसका फल उन कर्मों का फल उसको भी नहीं मिल, वो भी नहीं है और आशय को खोला तद अनुगुणा वासना आशय उसके अनुरूप उसके किसके क्लेश कर्म और विपाक इनके अनुरूप जो वासनाएं हैं वो भी उसमें नहीं होती हम क्लेश से युक्त तो होते हैं संस्कार पड़ेगा हम कर्म करेंगे उसका भी संस्कार पड़ता है और जो फल भोगते हैं विपाक को प्राप्त होते हैं उस विपाक को भोगते हुए उसका भी संस्कार हमारे पे होता है तो परमात्मा इस तरह की वासनाओं से रहित अब आगे कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं अविद्यादि क्लेश परमात्मा तो उनसे अछूता है लेकिन क्या जीव इनसे युक्त तो हो जाता है या ये जीव भी इससे अछुता है ये रहते कहां पर हैं उस बात को स्पष्ट कहते हुए कह रहे हैं तेज मनसी वर्तमान तेज कौन क्लेश कर्म विपाक और आशा मन में रहते हैं मनसी वर्तमान जिसको हम चित्त शब्द से भी बोल रहे थे यहां मन शब्द का प्रयोग किया तेज मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यंत पुरुष में कहे जाते हैं पुरुष के कहे जाते हैं ये जीवात्मा वाला पुरुष है पुरुष विशेष नहीं सामान्य पुरुष जब हम कहते हैं कि इसमें बहुत क्लेश है अविद्या है इस जीव में बहुत अविद्या है तो वो अविद्या रहती तो मन में ही है लेकिन कही जाती है उस पुरुष में कर्म जीवात्मा निष्क्रिय है पीछे चर्चा आई चुकी है लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जीव कर्म कर रहा है कर्ता उसी को माना जाता है लेकिन क्रिया से फिर भी रही थे क्रिया कहां हो रही है वो भी मन में हो रही है और मन के आगे फिर इंद्रियों शरीर में होती है विपाक यानी फल तो फल के रूप में जो प्राप्ति होती है वो विपाक के रूप में हमारे चित्त में ही सत्वर स्तम की ऊंची नीची स्थिति होती है जो कर्म के अनुसार परिवर्तन होते हैं फल के रूप में वो चित्त के अंदर होते रहते हैं बाहर भी होते हैं बाहर के अनुसार फिर अंदर प्रभाव जाता है चित्त में होते हैं क्योंकि आत्मा तो अपने आप में अपरिणामी है उसमें इस तरह के परिवर्तन नहीं होते तो वह भी चित्त में ही रहता है और आशय संस्कार वो भी चित्तमय रहते हैं मन में रहते हैं लेकिन फिर भी पुरुष व्यपतिश्यंते पुरुष में कहे जाते हैं तो इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं हा और पुरुष में कहे जाते हैं क्यों कहे जाते हैं पुरुष में उसका उत्तर दिया जाए कारण क्योंकि पुरुष में कहे जाते हैं जब ये सारे चित्त में रहते हैं तो पुरुष के लिए क्यों कहे जा रहे हैं तो उसका कारण बता रहे सही तत्फल से भोगता इति क्योंकि वही इन सबके फलों को भोगने वाला है क्योंकि चेतन वही है उत्तरदायी वही है इसलिए ये सब उसी के कहे जाते हैं सही तत्फल से भोक्ता इतनी भोक्तृत्व उसमें इसलिए आत्मा के कहे जा रहे हैं अब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा में भोक्तित्व ही नहीं है इनका वो परमात्मा के कहे ही नहीं जाएंगे वो होते भी नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है अब समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं लौकिक यथा जय पराजय हो वाह युद्धीशु जीत जय और पराजय यानी हार ये दोनों किसमें होती है योद्धाओं में होती है योद्धा जीतते हैं हारते हैं युद्ध वो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी स्वामी नहीं व्यपदिश्यते स्वामी में कही जाती है कि कौन जीता स्वामी जीता स्वामी हार गया ये राजा हार गया कथन वही होगा अब ठीक है यूं भी कथन हो जाता है कि इसके सैनिक हार गए इसके सैनिक जीत गए ये सैनिक जीत गए सैनिक भी कहते हैं हम जीत गए हम हार गए पर अंतः वो सारा किसका माना जाता है राजा का माना जाता है ये सैनिक तो उनके सेवक हैं वेतन भोगी है जो स्वामी है उसी की जीत और हार मानी जाती है तो इसी तरह से ही, इसी तरह से आत्मा भी इनका भोक्ता माना जाता है ये सब मन में होते हुए भी आत्मा में ही माने जाते हैं क्योंकि वो उसका भोक्ता है अब उस पुरुष विशेष को कह रहे हैं अभी जो ये बताया था तेज मनसी वर्तमाना और जय पराजय स्वामी व्यपतिश्यते ये आत्मा के संदर्भ में कहा जा रहा था क्योंकि वहां ये क्लेश कर्म विपाक आशय होते हुए भी और मन में होते हुए भी आत्मा में क्यों कहे जा रहे हैं अगर एक दृष्टि से देखें तो आत्मा में होते ही नहीं है तो एक तरह से वो भी अछूता है लेकिन वो उससे प्रभावित होता है उनका फल भोगता है इसलिए वो अपराध नहीं है वो छू जाता है उनको उसका प्रभाव पड़ता है तो पुरुष विशेष के लिए कह रहे यो ही अनैन भोगेन अपरामृष्ट जो इस भोग से अछूता है क्लेश कर्म विपाक और आशय का जो प्रभाव पड़ता है उससे वो अच्छा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपराध है सब पुरुष विशेष ईश्वर उसे हम यहां पुरुष विशेष कह रहे हैं बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जीव जब इन कर्मों को करता है और फिर साधना करता है करते करते और मुक्त हो जाता है मुक्त हो जाता है तो यही पुरुष विशेष हो गए पहले वो सामान्य पुरुष था और अब विशेष पुरुष बन गया है वो ही आत्मा कुछ लोग उसको पुरुष विशेष बोलते हैं वो ईश्वर को अलग से नहीं मानते ये ही सिद्ध पुरुष हो गए हैं ये तीर्थंकर हो गए हैं आत्मा ही ईश्वर बन उसी को वो ईश्वर नाम से बोलते हैं पुरुष विशेष ईश्वर लेकिन यहां उसका स्पष्टीकरण वैश्य आगे कर रहे हैं ये जो जीवात्मा है कोई जीवात्मा ऐसी स्थिति में हो सकता है ना जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अछूता हो जैसे कि मुक्तात्मा है वहां न क्लेश है ना कर्म है ना विपाक है ना आशय है तो क्या उसको हम पुरुष विशेष कहें तो इसकी स्पष्टता इस के लिए भेद के लिए व्यासि आगे कुछ बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं केवल यम प्राप्त स्तर ही संति जब वह वह केवल ही को प्राप्त हुए वे, मुक्ति को नितान्त मुक्ति को प्राप्त हुए वे बहुत सारे केवली हैं केवली ना केवली कैवल्य केवली केवली मतलब जिसने उसको प्राप्त किया है कैवल्य को प्राप्त कर लिया मुक्ति को प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं केवली केवलिन संस्कृत में कहेंगे केवली केवली ऐसे बहुत सारे हैं एक दो नहीं है बहुत सारे हैं कोई संख्या नहीं उसकी हमारे पास तो बहुत है ये भी शय से रहित होते हैं ये भी क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित होते हैं इसलिए उनको भिन्नता से बताया जा रहा है जो सामान्य जन्म धारण कर रहे हैं वो तो क्लेशकर्म विपाक आशय से युक्त हैं ही उनको तो हटाने की आवश्यकता ही नहीं है यहां अतिव्याप्ति हो सकती थी संदिग्ध स्थिति बन सकती थी उसके लिए स्पष्टीकरण लेकिन उसमें क्या भेद है ते त्रिणी बंधनानी छित्वा कैवल्यम प्राप्त इन्होंने तो तीन बंधनों को छोड़ के कैवल्य को प्राप्त किया था यानी पहले वो इन बंधनों में थे क्लेश कर्म विपाक आशय जुड़ा हुआ था तो शरीर भी था सूक्ष्म शरीर था वो बंधनों में इससे युक्त थे सुख दुख को भोगते थे सतुर के बंधन में थे तो ये जो केवली हैं, हैं तो बहुत सारे लेकिन ये पहले तीन बंधनों को काट करके केवली हुए थे यानी पहले बंधन में थे क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त थे लेकिन ईश्वर से च तत्संबंधो न भूतो न भावी लेकिन ईश्वर के साथ में इनका संबंध इन बंधनों का संबंध क्लेश कर्ण विपा काशय का संबंध न तो पहले हुआ है और न होगा न भूतकाल में कभी हुआ है न होगा अब ये मुक्त आत्माओं से इसकी भिन्नता कर दी तो मुक्त आत्माएं ही ईश्वर है ये योगदर्शन से सहमत नहीं है दूसरे लोग इसका अर्थ यह निकाल लेते हैं कि देखो पुरुष विशेष विशेष पुरुष है।, है तो पुरुष ही लेकिन अब कैवल्य को प्राप्त हो गया तो पुरुष विशेष हो गया वो अपने मत की पुष्टि यहां से करते हैं देखो योगदर्शन भी ऐसा मानते हैं योग दर्शन ऐसा नहीं मानता स्पष्ट ही कैवल्य को प्राप्त आत्माएं अलग हैं और ईश्वर अलग है और अंतर क्या वो पहले बंधन से युक्त थे ईश्वर इनसे कभी भी युक्त नहीं हुआ है अब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो मुक्तात्माएं होती हैं उनके पास कोई क्लेश नहीं होता है इसमें तो मतभेद होता ही नहीं है वैसे उनके कोई कर्म भी नहीं होते इसमें थोड़ा थोड़ा कई लोग कहते हैं कि भाई मुक्तात्माएं भी कर्म कर लेती हैं और वहां से छोड़ के वापस संसार के उद्धार के लिए आ जाती हैं इत्यादि अब उनमें मुक्तात्माओं में अव्याहत गति होती है वो जहां जाना है जो करना है देखना है करना है वो सब वो कर सकते हैं परमात्मा इच्छा मात्र से होता है परमात्मा की सहायता से उस तरह की क्रिया होते हुए भी वो कर्म से रहते हैं वहां पर ऐसे कर्म जो हमारे कुशल अकुशल कर्म होते हैं जिनसे कि कर्माशय बनता है उसे वो रहित हैं वहां पर उनका देशांतर गमन रूप कर्म है वो तो रहेगा उसका निषेध नहीं है यहां कुशल है कुशल अकुशल कर्म जिनसे कर्माशय बनता है यानी सकाम कर्म उनसे वो रहित हैं और विपाक भी, भी नहीं होता है उनको जो लोग ये कह देते हैं कि मुक्ति निष्काम कर्मों का फल है मुक्ति निष्काम कर्मों का फल है सकाम कर्मों का फल यह शरीर है तो वास्तव में वो कर्मों का फल नहीं है इतने कर्म किए हैं और अब मुक्ति मिलेगी फिर जिसने जितने किए उसके हिसाब से मुक्ति भी नहीं अधिक होती मुक्ति का एक निश्चित कारण तो कर्म के विपाक से रही थे उनको कर्म का फल नहीं मिल रहा है वो वहां मुक्ति कर्म से कर्म का फल भी नहीं है कर्म का फल तो यही मिलता है हमेशा काम कर्मों का मुक्ति ज्ञान के कारण से मिलती है विवेक के कारण से मिलती है कर्म की सहायता अवश्य है कर्म भी अनिवार्य है लेकिन अंतिम निर्णय कर्म के आधार पर नहीं ज्ञान के आधार पर होता है तो इसलिए वहां पर विपाक भी नहीं है मुक्ति में जो आनंद आ रहा है उसको विपाक नहीं कहेंगे क्लेश कर्म विपाक और आशय जो पीछे कर्म था कर्म का मतलब कर्माशय भी लिया जाता है तो मुक्त आत्माएं हैं उनका कोई कर्माशय भी नहीं होता है फल भी नहीं मिल रहा है उनका कोई कर्माशय भी नहीं होता है उसे रहित हैं अपरावृष्ट है वहां पर और आशय कोई संस्कार भी उनके नहीं होते चित्त भी नहीं है वहां पर तो ईश्वर तो ऐसा नहीं है उसमें ना तो ये बंधन थे ना हैं वो आगे होंगे आगे यथा मुक्त पूर्वा पूर्वा बंधक नैवम थे जैसे मुक्त की पहले बंध की कोटि एक श्रेणी हमें पता लगती है ऐसी ईश्वर की नहीं होती है का यथावा प्रकृति लीन से उत्तरा बंधकोटि संभाव्यते नहीं ईश्वर से और जो प्रकृति लीन है वो विदेह और प्रकृति लय वाली बात आ रही थी जो प्रकृति लीन है ये भी केवल जैसा अनुभव कर रहे हैं इनकी बाद में बंधकोटि संभाव्य संभव है वो चित्त साधिकार होते ही जब तक अधिकार नहीं आ जाता है तब तक वहां रहते हैं अधिकार के आते ही वो फिर वापस आएगा वो कुछ काल के लिए है वहां पर वो एक अलग स्थिति है बोले उनको भी हम ईश्वर नहीं कह सकते पुरुष विशेष नहीं कह सकते क्योंकि वो फिर बंधन में आने वाले हैं अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको पिछला बंधन नहीं था ये केवल ये जो प्रकृति लय वाले हैं वो भी तो शरीर में ही थे पहले अब उसी स्थिति में पहुंचे पर अभी उनको आगे बहुत शीघ्रता से फिर शरीर प्राप्त हो जाएगा लंबा काल है लेकिन अपेक्षा से शीघ्र है उसके लिए कहा तो नैवम ईश्वर ईश्वर का ऐसा नहीं हो सकता सतु तू सदैव मुक्ता सदैव ईश्वर सदा से मुक्त है और सदा ही ईश्वर है इसीलिए वो ईश्वर है तो यहां उस ईश्वर की बात है जो पुरुष विशेष है जो सदा मुक्त था और मुक्त रहेगा कभी बंधन में नहीं आता कभी शरीर धारण नहीं करता क्लेश कर्म विपाक आदि से आशय से वो रहे थे आज का पाठ इतना ही रखते प्रणवतम ओ... साधार विवाद ओमशू